गीता श्रीमद्भगवद्गी भाष्य अध्याय पंद्रह कस्ल किस काल में आकर्षित करता है शरीरम शरीर यद्वापनोती युत्क्रामतीश्वर गृहीता संयाति वायुर्गंधा भाषया उत्क्रामती ईश्वर देहादीसातस्वामी जीव तदाकर्षति इति से द्वितीय पाद अर्थवशात प्राथम्य नब्ब्यते जब यह देहादि संघात का स्वामी जीवात्मा शरीर को छोड़कर जाता है तब इनको आकर्षित करता है पहले और इस श्लोक के अर्थ की संगति के वश से श्लोक के दूसरे पाद की व्याख्या पहले की गई है यदाच पूर्वस्मा शरीरार शरीरांतरम, शरी शरीरान अवानों तदा गृहत्वा एकता मन षष्ठा इंद्रिया सहयाति सम्यक यह जीवात्मा पहले शरीर से निकलकर दूसरे शरीर को पाता है तब मन सहित इन छह इंद्रियों को सांस लेकर जाता है किम इव इति आह वायुः पवनों गंधान इव आशाजात पुष्पादे हैं कैसे लेकर जाता है सो बतलाते हैं जैसे वायु गंध के स्थानों से यानी पुष्पादि से गंध को लेकर जाता है वैसे ही कानी पुनः तानी थी वे मन छह इंद्रिया कौन सी है श्रोत्र चक्षुस्पर्शनम च्राणमेव अधिष्ठा विषया नृपेवते चक्षुः च श्रोत्र चक्षु स्पर्शन चविंद्रिमनम घाण मन चं प्रत्येक इंद्रियण सह अधिष्ठा देहस्थो विषयान शब्दादीन उपसेवते यह शरीर में स्थित जीवात्मा श्रोत्रचु त्वचा रचना और नासिका इनमें से प्रत्येक इंद्रिय को और उसके साथ छठे मन को आश्रय बनाकर शब्दादि विषयों का सेवन किया करता है एवं देहगतम इस प्रकार इस देहधारी जीवात्मा को शरीर से वा उत्क्राम गुणावित पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः चक्षुष उत्क्राम परित्यजेह पूर्वोपात स्थित वा देहे तिष्ठन्तम् वेहे िषुंज वब्दादीन च उपलभम गुणाव सुखदुखमोहाख्य गुण अन्वत अनुगत संयुक्त एवं भूत अभी एनम अत्यदर्शनगोचर प्राप्तम् विमूढ़ा दृष्टा दृष्ट विषय भोगबलाकृष्ट चेतस्तया अनेकधा मूढ़ा न अपश्यती अहो कष्णम वर्तते ये अनुक्रोशति छगवान उत्क्रमण करते हुए को अर्थात पहले प्राप्त किए शरीर को छोड़कर जाते हुए को अथवा शरीर में स्थित रहते हुए को या शब्दादि विषयों का भोग करते हुए को या सुख दुख मोह आदि गुणों से युक्त हुए को भी यानी इस प्रकार अत्यंत दर्शन गोचर होते हुए भी इस आत्मा को गूढ़ लोग जो कि दृष्ट और अदृष्ट विषय भोगों की लालसा के बल से चित्त आकृष्ट हो जाने के कारण अनेक प्रकार से मोहित हो रहे हैं नहीं देखते अहो यह बड़े दुख की बात है इस प्रकार भगवान करुणा प्रकट करते हैं ये तो पुनः प्रमाण जनित ज्ञान चक्षुषा ते एनम पश्य ज्ञान चक्षुषो विवेक्तृष्टर्थ परंतु जो प्रमाणजनित ज्ञान नेत्रों से युक्त हैं अर्थात वाले हैं वे इसे देखते हैं केचित् और कई एक यतनो योगिनश्चन पश्यंत्यात्मन्यवस्थित यतनोप्यकृता नैनम पश्यंत चेतस यतन प्रयत्न कुर योगिचितित्ता एनम प्रकृत आत्मा पश्य अयम अहम अस्मी उपलभंते आत्मनिस्व बुद्धौ अवस्थित प्रयत्न करने वाले समाहित चित्त योगी जन इस आत्मा को जिसका की प्रकरण चल रहा है अपने अंतकरण में स्थित देखते हैं अर्थात यही मैं हूँ इस प्रकार आत्मस्वरूप का साक्षात किया करते हैं यतन अभी शास्त्र प्रमाण अकता असंस्कृता तपसा इंद्रिय इंद्रिज दुश्चरिता अनुपरता अशांत अशातर्पात्मक अपि न पशी अचेत अविवेकिन परन्तु जिन्होंने तप और आदि साधनों द्वारा अपने अंतकरण का संस्कार नहीं किया है जो बुरे आचरणों से उपराम नहीं हुए हैं जो अशांत और घमंडी हैं वे अविवेकी पुरुष शास्त्रादि के प्रमाणों से प्रयत्न करते हुए भी इस आत्मा को नहीं देख पाते यत यदम सर्व अवभाषकम अभी अग्निदिक ज्योति न अवभाषयते याप्ता यत च मुक्षव संसाराभिमुखा न निवर्तन्ते पदस्य निवर्तं ये चदिभेदन जीवा घटाकाशादय आकाश से अंशा तर पदसम सर्व्यवहारास्पद सर्व विभक्षु चुर्भ विभूति विभूतिसघेप आह भगवान् सबको प्रकाशित करने वाले अग्नि सूर्य आदि ज्योतियाँ भी जिस परम पद को प्रकाशित नहीं कर सकती जिस परम पद को प्राप्त हुए मुमुक्षुजन फिर संसार की ओर नहीं लौटते जैसे घट आदि के आकाश महाकाल के अंश हैं वैसे ही उपाधि जनित भेद से विभिन्न हुए जीव जिस परम पद के कल्पित भाव से अंश हैं उस परम पद का सर्वात्मत्व और समस्त व्यवहार का आधारत्व बतलाने की इच्छा से भगवान चार श्लोकों द्वारा संक्षेप से विभूतियों का वर्णन करते हैं यदा यदादित्यगत तेजो जगद्भास यद विद्धिमामकम् येजो विधि मामक यदित्यगत आदिश्र कि तत्जोदीप्ति प्रकाशो जगत जगदभाषयते प्रकाशयति अखिल सम्रमसी ससृतिज अवभाषक वर्तते यनौ हुतव तत्तेजो विद्दि बिजानी मक मदीय मिष्णो तद्योति जो तेज तेजदीति प्रकाश सूर्य में स्थित हुआ अर्थात सूर्य के आश्रित हुआ समस्त जगत को प्रकाशित करता है जो प्रकाश करने वाला तेज शशाक चंद्रमा में स्थित है और जो अग्नि में वर्तमान है उस तेज को तू मुझ विष्णु की अपनी ज्योति समझ अथवा यद आदित्यगत तेज चैतन्यात्मक ज्योति यमसी यनौ तत्तेजो विद्धि मामक मदीय मम विष्णो तद ज्योति अथवा जो तेज यानी चैतन्यमय ज्योति सूर्य में स्थित है तथा जो चंद्रमा और अग्नि में स्थित है उस तेज को तू मुझ विष्णु की स्वकीय चैतन्यमय ज्योति समझ ननु नु सु, जंगमेशु चम चैतनियात्मक ज्योति त्र कथम इदम विशेषण यदिगतम इत्यादि पूर्वपक्ष वह चेतनमयी ज्योति तो चराचर सभी पदार्थों में समान सामान भाव से स्थित है फिर यह विशेषता कैसे बतलाई कि ज्योति सूर्य में स्थित है इत्यादि न एष दोषा सत्वाधिक आधिक्योपत्ते आदिषु ही सत्व अत्यंत प्रकाशम अत्यंत भास्वरम अतः तत्र एव आविस्तरम ज्योति इति तत् विशिष्टते तू तत्र एव तद तत अधिकम इति उत्तर पक्ष सत्व स्वच्छता की अधिकता से उनमें अधिकता संभव होने के कारण यह दोष नहीं है क्योंकि सूर्य आदि में सत्व अत्यंत प्रकाश अत्यंत स्वच्छता है अतः उनमें ही ब्रह्मज्योति अत्यंत प्रत्यक्ष प्रतिभाषित होती है इसी से उनकी विशेषता बतलाई गई है यह बात नहीं कि वही कुछ ब्रह्म ज्योति अधिक है यथा लोके तुल्ये अभी मुखसंस्थाने न काक कुंडाद मुखम आविर्भवती आदर्शाद तो स्वच्छे स्वच्छतरे चारतंभेन आविर्भवती तद्वत् जैसे संसार में देखा जाता है कि समान भाव से सम्मुख सामने स्थित होने पर भी काष्ठ या भित्ति आदि में मुख का प्रतिबिंब नहीं दिखता पर दर्पण आदि पदार्थ में जो जितना स्वच्छ और स्वच्छतर होता है उसमें उसी तारतम्य से स्वच्छ और स्वच्छतर दिखता है वैसे ही इस विषय में समझो